शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष जी की पुण्य स्मृति स्वामी शांत स्वरूपानंद 1922 सौ बाईस ईस्वी का समय था कलकत्ते से पूजनी शरत महाराज की चिट्ठी लेकर पूजनी महापुरुष महाराज के दर्शन की आकांक्षा से मैं प्रथम बेलूर मठ में आया मन में भय था महापुरुष महाराज के साथ व्यवहार के आचार नियम कुछ भी ज्ञात नहीं थे यदि मैं कोई भूल भ्रांति कर बैठा निदान बेलूर मठ आया मठ देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा अत्यंत शांतिपूर्ण स्थान है साधु लोग इधर उधर चल फिर रहे थे बहुत ही पुण्य भूमि प्रतीत हुई सौभाग्य से मठ भवन में जाने पर नीचे ही महापुरुष महाराज से भेंट हो गई दिव्य कांत युक्त महापुरुष के मुख्यमंडल से मानो एक ज्योति की आभा झलक रही है ऐसा प्रतीत हुआ मठ के मैदान में प्रातः काल कर वे अभी अभी लौटे थे बहुत ही प्रसन्न भाव से उनके सभी अंगों में परिस्फुटित था भूमिष्ट होकर मैंने प्रणाम किया और शरत महाराज की चिट्ठी उनके हाथ में दी उन्होंने खोल कर पढ़ा और कहा दीक्षा लोगे अच्छा होगा दूसरे दिन तैयार होकर आने के लिए कहा मेरी खबराहट कम नहीं कम हुई उस समय मठ में प्रसाद पाने के लिए महापुरुष महाराज की आज्ञा लेनी उठती थी मैंने कुछ आना कहानी करके प्रसाद पाने की आज्ञा मांगी मेरा संकोच देखकर उन्होंने थोड़ा हंसकर कर प्रयास करते हुए कहा, कहा खाएगा इसके अभी से वैसी चिंता हो रही है अच्छा यही प्रसाद पा लेना इसके बाद रात को मठ में रहने की आज्ञा भी मिल गई यही मेरा प्रथम महापुरुष महाराज का दर्शन था एक अपूर्व भाव लेकर मैं कलकत्ता लौट आया सरत महाराज और महापुरुष महाराज को देखकर मैं सोचने लगा कि ऐसे अतिमानव महापुरुष भी इस संसार में निवास करते हैं उनके जीवन महात्म को मैंने अल्प ही समझा था तो भी साधारण मानव भूमि से वे लोग बहुत ऊर्ज्व स्तर के मनुष्य हैं ऐसी धारणा मेरे मन में दृढ़ हो गई थी उस बार उनकी कृपा प्राप्त करके मैं लौट आया था इसके तीन साल बाद मैं पुनः मठ में योगदान करने के लिए आया महापुरुष महाराज ने मुझे मठ में ले लिया और कलकत्ते के एक शिक्षा केंद्र में रहने के लिए भेजा वहाँ प्रायः मैं मठ में जाता और उनका श्रीचरण दर्शन तथा आशीर्वाद लाभ कर धन्य होता था सायं प्रातः अनेक बार उनके कमरे में अन्य लोगों के साथ बैठकर उपदेशवाणी सुनी थी और अपूर्व प्रेरणा लेकर मैं लौटा था श्री श्री ठाकुर के ऊपर उनकी एकांतिक निर्भरता और आत्मसमर्पण प्रत्येक बात में प्रकट होता था ऐसे आत्मविस्मृत श्री रामकृष्ण गत प्राण महापुरुष का दर्शन न जाने आध्यात्मिक जगत के कितने नए नए सत्य के द्वार मन के सामने खोल देता है एक बार श्री श्री राजा महाराज की जन्म तिथि के उत्सव की बात याद आती है इस प्रकार के उत्सव में उन दिनों बहुत निकट के भक्तों का ही समागम होता था मठ में अपूर्व आध्यात्मिक भाव का परिवेश बन जाता था बहुत तड़के स्नान करके हम लोग कुछ फूल लेकर मठ में आए ठाकुर मंदिर में प्रणाम करके महापुरुष महाराज को प्रणाम करने के लिए उनके कमरे में पहुँचे और भी अनेक व्यक्ति वहाँ उपस्थित थे उन्होंने कहा आज महाराज का जन्मदिन है बहुत ही पुण्य दिन है महाराज ये तो हमारे मठ मिशन के सदा के लिए प्रेसिडेंट हैं मैं कौन हूँ जिस प्रकार भरत रामचंद्र की पादुका सिंहासन पर रखकर राज्य का परिचालन करते थे मैं भी उसी प्रकार महाराज की पादुका सिर पर रखकर उन्हीं का काम चला रहा हूँ वे ही प्रेसिडेंट है शिवतुल्य निराभिमान महापुरुष की बात सुनकर मैंने सोचा वे जो कह रहे हैं वह उनके अंतर का भाव है इसी प्रकार का दीन भाव लेकर वे प्रेसिडेंट का काम कर रहे हैं वे प्रेसिडेंट थे यही प्रेसिडेंट से सही किंतु उनका मन बहुत ऊपर के स्तर में विचरण करता था अभिमान अहंकार पद गौरव वहाँ नहीं पहुंच सकते एक घटना विशेष रूप से याद आती है संभवतः वह उन्नीस ईस्वी की है मेरा परिचित एक लड़का आसाम के कछाड़ जिले से दीक्षा प्रार्थी होकर आया किंतु उसने पहले उन्हें कोई चिट्ठी पत्री नहीं लिखी मैं अनेक कामों में व्यस्त रहने के कारण उसे साथ लेकर मठ में नहीं जा सका मेरा एक मित्र महाराज का सेवक था उसे उस लड़के की दीक्षा का प्रबंध करने का अनुरोध करते हुए मैंने एक चिट्ठी लिखी वह चिट्ठी उस लड़के के हाथ में देते हुए मैंने कह दिया तुम यह चिट्ठी अमुक महाराज के हाथ में देना वे सारा प्रबंध कर देंगे सेवक ने उस लड़के को महापुरुष महाराज के पास ले जाकर मेरी चिट्ठी पढ़ सुनाई इधर वह भक्त महापुरुष महाराज के सामने एक ऐसा नीति विरुद्ध व्यवहार कर बैठा जिससे उन्होंने उस पर असंतुष्ट होकर डांटते हुए कहा जिसने तुम्हें यह चिट्ठी दी है उसे मेरे पास ले आओ उसके बाद दीक्षा की बात सोचूंगा वे किसी प्रकार का अशिष्ट आचरण पसंद नहीं करते थे हाव भाव आचार आचरण में भद्र व्यवहार ही वे पसंद करते थे वह लड़का तीसरे पर कलकत्ते लौट आया और बोला उन्होंने आपको जाने के लिए कहा है इससे अधिक और कुछ घटना हुई है या उसने नहीं बताया दूसरे दिन मैं मठ पहुंचा मठ के भवन में प्रवेश करते ही साधु ने कहा तुमने किसी किसे दीक्षा के लिए भेजा था आचार व्यवहार भद्रता कुछ भी नहीं जानता महापुरुष महाराज के सामने उसने ऐसा अशिष्ट व्यवहार किया कि वे बहुत ही असंतुष्ट हुए सुनकर मुझे डर लगा समझ में आया कि दीक्षा तो होगी ही नहीं ऊपर से मुझे ही डांट धमकी सुननी पड़ेगी अंततः डरते हुए उस लड़के को लेकर उनके कक्ष में मैं प्रविष्ट हुआ और उन्हें प्रणाम किया वे निर्विकार व्यक्ति थे हंसते हुए उन्होंने हमें ग्रहण किया पूर्व दिन की बात कुछ भी नहीं कही उस लड़के की दीक्षा के प्रसंग में कोई बात कहने का मुझे साहस भी नहीं हुआ उनके कमरे से बाहर आने पर उन्हें के एक प्रधान सेवक ने दीक्षा की बात नहीं उठी।, उठी है सुनकर कहा फिर जाकर दीक्षा की बात कहो उनकी डांट धमकी आशीर्वाद तुल्य है हमारी शिक्षा के लिए ही वे डांट धमकी दिया करते हैं उनके बात से साहस पाकर मैं पुनः उस लड़के को लेकर महापुरुष महाराज के कमरे में गया और कहा महाराज यह लड़का दीक्षा के लिए आया है अनुग्रह करके यदि आप इस पर कृपा करें तो यह धन्य हो जाएगा सुनते ही उन्होंने कहा दीक्षा तो कल उसे स्नान करके आने के लिए कह दो दीक्षा हो जाएगी पूर्व दिन जो कुछ अप्रिय घटना हो गई थी उसका उल्लेख तक नहीं हुआ बल्कि प्रसन्न होकर ही उस लड़के में के आध्यात्मिक जीवन का भार लेने के लिए वे सहज में ही राजी हो गए मैं कल्पना से भी ऐसा सोच नहीं सका बाद में समझा साधुर राग जलेर दाग अर्थात साधु का क्रोध जल के दाग के समान है यह केवल बात ही नहीं अक्षर अक्षरश सत्य है ये संस्कार मुक्त महापुरुष हैं कोई भी संस्कार अर्थात राग द्वेष क्रोध इनके मन पर रेखापात नहीं कर सकता वे उदासीन पुरुष हैं जब क्रोध आया तभी हुआ दूसरे ही क्षणव पोच कर साफ हो गया फिर वही सदा पुरुष हैं किसी के हजारों ग्रहित आचरणों को भी ये मन में नहीं रखते क्षमा ही इनका स्वभाव है वह लड़का दूसरे दिन दीक्षा पाकर आनंद में घर उठ गया उसी प्रकार की एक दूसरी घटना मैंने देखी थी बेलूर मठ में श्री श्री ठाकुर की जन्मतिथि पूजा थी उस दिन में सानंद संपन्न हो गया रात को काली पूजा हुई उसके बाद रात को पिछले पहर व्रतधारियों का संन्यास और ब्रह्मचर्य होगा पुराने ठाकुर मंदिर के नीचे के हाल में होमादी हो, हो गए अब नौ दीक्षित सन्यासी सम्वेत होकर प्रतीक्षा करने लगे आज्ञा होते ही एक एक करके महापुरुष के कमरे में प्रविष्ट होंगे इतने में सुनाई पड़ा महापुरुष महाराज का उच्च स्वर एक सेवक ने कोई भारी भूल कर डाली है इस कारण उन्होंने उसे डांट कर कमरे से निकाल निकल जाने के लिए कहा है हम लोग भी नए सन्यासियों की दीक्षा देखने के लिए वहाँ उपस्थित हैं उपस्थित थे सभी को डर हुआ इस शुभ मुहूर्त में कहां श्री गुरु के प्रसन्न मूर्ति में पाकर उनका आशीर्वाद लाभ करें करके सब लोग धन्य होंगे वैसा ना होकर उसके विपरीत वे क्षुब्ध हो गए हैं अस्तु यथा समय सन्यासियों का बुलावा आया हम लोग भी साथ साथ भीतर गए जाकर देखा अपूर्व शांत प्रसन्न मूर्ति विराजमान है मानो अपार आशीर्वाद लेकर मूर्तिमान करुणा विग्रह बैठे हुए हैं क्षण भर में कैसा परिवर्तन अत्यंत स्नेह के साथ उन्होंने एक एक सन्यासी को ग्रहण किया उनके शिखा काटी किसी की मोटी और किसी की छोटी इसे लेकर उन्होंने परिज भी किया अजस्त्र आशीर्वाद और यत्न से सबको परितुष्ट करके उन्होंने सबके विदा कर सबको विदा कर दी हम सोचने लगे क्षण भर पहले जो इतने शुद्ध थे दूसरे ही क्षण व क्षोभ आदि कहाँ चला गया ये लोग लोक शिक्षा के लिए दिखावटी क्षोभ का आश्रय करते हैं यथार्थ में वहाँ क्षोभ क्रोध का स्थान कहाँ प्रेम में भगवान ही इनके समग्र मन प्राण में व्याप्त होकर बैठे हुए हैं महापुरुषों के अंतर के अंतस्तर में क्रोध द्वेष आदि राजसिक वृत्तियाँ बिल्कुल नहीं हैं केवल प्रयोजन के अनुसार समय समय पर कुछ कृत्रिम आवरण प्रतीत होता है काम समाप्त होने पर वह तुरंत लुप्त हो जाता है ऊपर तरंग उठने पर भी समुद्र का अतल गह्वर सदा ही शांत है श्रीमद् भागवत में महापुरुषों के अनेक लक्षण दिए हैं उनमें एक है मुनि प्रशांत गंभीर दुर्विगा दुरत्यय महापुरुष महाराज का मन भी ठीक उसी प्रकार था उन्होंने एक बार एक सेवक से कहा था हमारे पास आशीर्वाद अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है सबके कल्याण कामना लेकर ही बैठा हूं कटु शब्द धमकी आदि भी तुम लोगों के मंगल के लिए है उन लोगों के समस्त व्यवहारों के मूल में केवल लोक कल्याण कामना विद्यमान है अन्य किसी भाव का वहां स्थान नहीं है अंतिम दिनों में उनका स्वास्थ्य एकदम टूट गया था दमा रोग से रात को प्राय उन्हें नहीं आती थी एक दिन तीसरे पहर मैं उनके कमरे में गया देखा और भी बहुत से लोग हैं एक वृद्ध सन्यासी ने पूछा महाराज आज आप कैसे हैं तुरंत वे बोल उठे यदि शरीर की बात पूछते हो तो वह अच्छा नहीं है दिन पर दिन छीण और दुर्बल होता जा रहा है और यदि मेरी बात कहो तो मैं बहुत अच्छा हूँ मैं तो आत्मस्वरूप हूँ रोग जरा मृत्यु आदि मुझ में कुछ भी नहीं है मैंने इतना जान लिया है कि शरीर से मैं भिन्न हूं, शरीर में दुख कष्ट है किंतु मैं उनसे पृथक हूं। आत्मा राम के आनंद में उनसे कोई बाधा नहीं है सुनकर मुझे लगा मानो उपनिषद के ऋषि अपने आत्मानुभूति की बात कह रहे हैं और हम लोग उस अपरोक्षानुभूति की बात उनके श्रीमुख से सुन रहे हैं श्री श्री ठाकुर और स्वामी जी के भाव और कार्य का प्रसार हो रहा है यह जानने पर उनके आनंद की सीमा नहीं रहती थी मैं जिस केंद्र में काम करता था वहाँ कार्य का प्रसार होने से उस प्रतिष्ठान को स्थानांतरित करने के उद्देश्य से, से मकान आदि बनाने के लिए एक धनी व्यक्ति ने कलकत्ते के पास एक बड़ी जमीन दे दी दान पत्र की रजिस्ट्री होगी केंद्र के महंत महाराज ने वह दान पत्र देकर महापुरुष महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मुझे बेलूर मठ भेजा तीसरे पहर उनके विश्राम के बाद कमरे में जाकर सारी बातें बताई। वे अपार आनंद के साथ अजस्र आशीर्वाद का वर्षण करने लगे मैंने भी उनके इस प्रसन्नता का सुयोग पाकर मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देने के लिए उनसे प्रार्थना की अशेष करुणा से उन्होंने वैसा ही किया और तेरा होगा तेरा होगा आस आश, का उच्चारण किया उनका वह आशीर्वाद ही सदा के लिए मेरे जीवन का संबल बना हुआ है